पूर्णमरा पूर्णमित पूर्णा पूर्ण विवजते पूर्णश पूर्णमारूर्ण देवावशिष्य ओ श्राह्मणादी चतुर्पण भगवत का अष्टावश अध्याय छियालीस श्वक का विचार हुआ किंतु तो भाष्यादि बाकी है तो ब्राह्मण आदि जो चार कर्मों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के कर्मों की चर्चा हो गई आगे कहा जो अपने हिस्से में जो कर्म आया हुआ है स्वय स्वय कर्म न भी रता समिम लभते न स्वकर्म रहता सिद्धिम तथा ऐसा कहा पैंतालीस लोग में अपने कर्म में जो निरत है लगे हुए हैं अविरत हैं लगे हैं अपने अपने कर्म में नित्य निरंतर लगे हैं स्वय से कर्म अविरत समि में लगते हैं ना ज्ञान प्राप्ति की योग्यता आत्मज्ञान प्राप्ति की योग्यता प्राप्त कर जाता है कर्म क्यों तो परंपरा से ज्ञान प्राप्त होगा ज्ञान प्राप्ति की योग्यता आ जाएगी ईश्वर अर्पण बुद्धि से अपने अपने जो करना है उसको करने से कहा स्वकर्म निरतर सिद्धि व्यथाविंदता चढ़ा अपने अपने कर्मों में नेत्रामृत निरतन निरंतर लगा हुआ हो तो जिस प्रकार सिद्धि मिल जाती हो मारे ज्ञान मिल जाता हो उस प्रकार मेरे से सुनो करके पूर्व श्लोक में कहा था तो क्या होगा उसको फल क्या मिलेगा निरंतर अपने कर्म में लगा हुआ व्यक्ति का हम आपसे कर्म कर रहा है तो कहा यत प्रवृत्त भूता नाम एन सर्वमिदम तथम स्वकर्मात्म्यर्चा सिद्धि विदित मानवे फल जिससे सारे भूतों की उत्पत्ति हुई चेष्टा हुई सारे भूत चेष्टा करे जिससे जो त्रिस्तत्व से ए न सर्वमदम तथम जिसके द्वारा सारा संसार व्याप्त है सारा संसार में वो न हो कहीं जगह नहीं है सर्वत्र वही व्याप्त है स्वकर्मा तम अभ्यर्चस् अपने कर्म को द्वारा उसकी पूजा कर करके अपने कर्म सिद्धिम बिंदु मान वगा मनुष्य जो है सिद्धि ज्ञान प्राप्ति की योग्यता प्राप्त कर जाता है आत्मज्ञान प्राप्ति की योग्यता प्राप्त करता है अपने कर्म में यदि निष्ठापूर्वक लगा हो अपने कर्म कोई छोटा नहीं होता वर्णाश्रम धर्म विहिद कर्म छोटा नहीं होता उसके लिए वही बड़ा है तो सिद्धि को प्राप्त होगा फल एक ही होता है चारों वर्णों का फल एक ही है यदि अपने अपने कर्म में निष्ठापूर्वक लगा हो ईश्वर बुद्धि से काम कर्म की चर्चा नहीं है इस काम कर्म तो वही तत्व होगा क्या फल मिलेगा यथ प्रवृति के भूतान में ही फल है जिससे सारे संसार की उत्पत्ति होती है चेष्टा होती है संसार की ये ना इधम सर्वम तथम ये सबके सब, सब जगत जिसे व्याप्त है इदम तथम इदम जगत तथम व्याप्तम सारे जगत व्याप्त है जिससे स्वकर्मा अपने कर्म के द्वारा तम अभ्यर्थ उस तत्व की पूजा करके उस परमात्मा की पूजा करके सिद्धिम विन्दती मानवा का मानव सिद्धिम विन्दती मनुष्य जो है सिद्धि को प्राप्त करा सिद्धि माने ज्ञान प्राप्ति की योग्यता प्राप्त करता है माने कर्म से ज्ञान तो होने पाएगा आगे जाके के सुनना पड़ेगा उसके लिए अंतकरण शुद्ध करके बैठेगा ज्ञान प्राप्ति की योग्यता ही सिद्धि है यहां जो ज्ञान की प्राप्ति तो महाभाग के सुनने के बाद ही होगा तत्व तो सुनने के बाद होगा योगा शिष्य में कहा है सुवर्णाश्रम धर्मेणा पूजया हरितोषनाथ संतोषम जनयत राम तदेवेश्वर पूजन में ऐसा है, तो है। भगवान की पूजा यही पूजा है सुवर्णाश्रम धर्मेणा अपना जो वर्णा आश्रम लेकर के जो पूजा है ईश्वर की पूजा पूजया हरितोषणाथ अपने परम धर्म भी कर्म के द्वारा जो पूजा है उसके द्वारा परमात्मा की संतुष्टि से परमात्मा तो संतुष्ट होते हैं जिस व्यक्ति को जो करने को कहा वो कार्य करने पर घर के जो बड़े होते हैं संतुष्ट होते हैं इसी प्रकार ईश्वर इस ने कहा चारों वर्णों के लिए कर्म की चर्चा की वो करे से परमात्मा संतुष्ट होते हैं संतोष हम जनेन्द्राउ मई करे उसके द्वारा अपने परम धर्म के पालन के द्वारा संतोषम जनित राम संतोष प्राप्त करे राम तदेवेश्वर पूजन वही ईश्वर की पूजा है पर आश्रम धर्म की इतनी महिमा है ये कहना है भाष्य था यहाँ यथ मानी यस्मात यत पंचम यह तहसील है यथ शब्द से तहसील करके यथ बनाया हुआ है यस्मात उसी है यस्मात प्रवृत्तिर्भूताम प्रवृत्ति का जिससे जिससे संपूर्ण भूतों की प्रवृत्ति होती हो वो प्रवृत्ति माने उत्पत्ति जिसके उत्पत्ति होती हो सारे भूतों की उत्पत्ति सारे भूत जिसे उत्पन्न होते बात हो चेष्टावा अथवा चेष्टा करते हो अपने में कार्य कर रहे भूत जिसमें सत्ता से अंतर्यामी रहा जिस अंतर्यामी से ईश्वरा भूता नाम प्राणिनाम से आद कहा जिन ईश्वरूप अंतर्यामी रूप से परमात्मा भीतर बैठे हैं जिसके द्वारा सारी चष्टा होती है प्राणी चेष्टा करते कहा प्राणी नाम साथ ये न ईश्वर सर्वमिदम जगत ततम व्याप्तों कहा जिस ईश्वर के द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त है ईश्वर न हो ऐसा कहीं स्थान नहीं है सर्वत्र ईश्वर है ऐसे जो ईश्वर है स्वकर्मा तमित उत्तरार्ध से बोलते हैं स्वकर्मण अपने कर्म के द्वारा स्वस्थ कर्म स्वकीय कर्म स्वकर्म अपना कर्म तब तक द्वारा प्रार्थना कर्म स्वकर्मा पूर्वोक्त कर्मणा का पहले जो कहा हुआ कर्म है जो ब्राह्मण क्षत्रिय विषांश्रं परम तप कर्माणी प्रवोक्ता यथावत श्रोता ने भी कहा था स्वभाव प्रोड़े कहा था वही कर्म है स्वकर्मा पूर्वोक्तें स्वकर्मा पूर्व पहले कहा हुआ जो कर्म है चारों वर्णों के लिए प्रतिवर्णम प्रत्येक वर्णों के लिए कर्म बताया जाएगा वर्णम प्रलम प्रतिवर्णम अव्यवास प्रत्येक वर्णों का कर्म बताया चारों वर्णों का तम ईश्वर हम अभ्यर्थ अपने अपने कर्मों के द्वारा उस ईश्वर की पूजा करके पूजा कर का यही है साधन अपने कर्म जो कर्म जिसके विषय में है पूजा हित्वा अभ्यर्थ का तो पूजा हित्वा पूजा करके मैंने आराध्य उसी का अर्थ हुआ अभ्यर्थ का पूजा तो पूजा यित्व का अर्थ आराध्य आराधना करके केवलम ज्ञान योग्यता लक्षण सिद्धि में केवल ज्ञान निष्ठा की योग्यता रूपी जो सिद्धि है उसको प्राप्त करता है अपने कर्मों के आधार पर पर्दाश्रम कर्म के निष्ठापूर्वक करने से वहां पहुंचता है मानव मन मनुष्य मनुष्य ऐसा काम कर जाता है टीका में कहते हैं यथ शब्दार्थम आह यदा प्रवृत्ति भूता नाम ये सर्व य है उसका अर्थ करते है यशमात करके भाषा अर्थ करते हैं यथा पंचम तसील है पंचम तहसील होता है यथ बनेगा यथ शब्द से तहसील करके और तसील नहीं लगाएंगे सुबंध लगाते यमाद बनेगा यही है उसी का अर्थ है यथ शब्दार्थम यशमादे तो उत्तम यथ शब्द का अर्थ है यशमाद करके भाषिकार ने कहा हुआ है व्यक्ति करो तो यही कहा था तो यत से क्या लेना सर्वनाम है स्पष्टीकरण करते किससे यथा मैंने जिससे कौन है जिस शब्द से क्या लेना है यथा मैने जिससे सर्वनाम व्यक्ति विशेषकर ने कहा ईश्वर इत्यादि कहा हुआ है इसम उत्पत्तिर चेष्टावा इत्यादि कहा था जिस ईश्वर से आगे ईश्वरात है व्यक्ति करमात कहा प्राणी नाम उत्पत्तिर इसमात ईश्वरात यही है प्राणियों की उत्पत्ति जिस ईश्वर से होता हो वो यथाश्द करते यही है प्राणियों की उत्पत्ति जिस ईश्वर से होता है इस तब ईश्वरात शाम चेष्टा जिस ईश्वर से प्राणियों की चेष्टा होती हो हलचल करती हो जिस ईश्वर के कारण चेष्टा चल प्रवृत्ति भी मेरे उत्पत्ति भी हो चेष्टा भी हो इसमान अंध्री हो जिस अंद्रिया से प्राणियों के उत्पत्ति और चेष्टा हो रही है ये न तो सर्वम व्याप्तम कहा ये न सर्वप्रथम तथम का अर्थ किया जिस परमात्मा से संपूर्ण जगत व्याप्त है वृदेव घटाधि का जैसे मृतिका से घट व्याप्त है घट के कोने कोने में सर्वत्र वृत्ति ही पिट्टी है वृत् से अतिरिक्त कुछ नहीं होगा इस प्रकार संपूर्ण जगत ईश्वर से अतिरिक्त नहीं है ईश्वरी है ऐसा एक तृष्णा दिया वृद्व घटादि जैसे मृतिका मृतिका जो है घट में व्याप्त है घटादि वृत्ति ही है और नहीं कोई एवं मृति ही है मृतिका से अतिरिक्त है ही नहीं इस प्रकार ईश्वर से अतिरिक्त जगत नाम की है तो अज्ञान से कल्पना करके रूपांतर में दिख रहा है जैसे रजू में सर्प दिख रहा उस पर ईश्वर है ईश्वर में जगत दिख रहा अधिष्ठान ईश्वर यथा यही तो व्याप्त मृतय से जिस घटाधिकारियों का का ही कारण है व्याप्त है कारणातिरिक्त तो स्वरूप भाव का जैसे कार्य जो होता है ना कार्य का कारण से अतिरिक्त स्वरूप नहीं होता घट कार्य है वृत्ति का कारण है तो घट का स्वरूप तो का से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं मिट्टी से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं घट गट। घटनाम के वस्तु तो होता ही नहीं मिट्टी से अतिरिक्त विचार से जाने पर स्थिति है घटबारी बातचारण शब्द प्रयोग होता है वस्तु तो नहीं होता वो घट बने शब्द प्रयोग हो रहा है घट क्यों विचार से चलेंगे विचार दृष्टि से तो घटनाम मिला मिट्टी मिल वहां मिट्टी मिट्टी निकालेंगे तो घटना की सत्ता ही नहीं कुछ आ इसलिए बातचारणों विकारो नावधय मृतिका अतिम शांत को आया है यही है कार्य से कारणातिरिक्त स्वरूप भागवत कहते कार्य जो होता है कारण से अतिरिक्त स्वरूप होता नहीं कार्य का कारण ही है वो जो उपादान कारण है निमित्त कारण तो अलग होगा किंतु तो उपादान कारण जिससे बनना है जिसमें बनना है उसने उससे अतिरिक्त वो नहीं होता जितने भी आभूषण होते सोना से अतिरिक्त है नहीं जिस सोने में आभूषण बना वो सोना से अतिरिक्त आभूषण है नहीं कोई दृष्टि जितने औजार बने जिस लोहे से औजार बने वो लोहे से अतिरिक्त औजार है होता ही नहीं लोहा ही होता वो तीन दृष्टांत शांत दिया हुआ है यही है कार्य से कारणातिरिक्त स्वरूप बाबा तम तम मनुश्वरम स्वकर्मात्म अभ्यर्थ है अपने कर्म के द्वारा जो चार वर्णों का अपना अपना कर्म है पहले कहा हुआ कर्म है उन कर्मों के द्वारा उस परमात्मा की पूजा करके कहा मानव सिद्धि विन्दती का मनुष्य जो है सिद्धि को प्राप्त करता है ज्ञान ज्ञान की योग्यता रूपी स्थिति ज्ञान लक्षण जो योग्यता है उसकी सिद्धि वही सिद्धि प्राप्त करता है कहा नहीं ब्राह्मणादि राम यथोक्त कर्म निष्ठया साक्षात् मोक्ष लिखो ब्राह्मणादि जो चार बड़ है केवल कर्म के द्वारा साक्षात् मोक्ष तो होगा नहीं परंपरा से मोक्ष होगा कर्म से साक्षात्मोक्ष ज्ञान से साक्षात् मोक्ष ज्ञान होने के बाद में कोई रुका प्रतिबंध नहीं है मोक्ष है किंतु ज्ञान के लिए बहुत कुछ करके जाना पड़ेगा जो कर्म जो होता अपने अपने कर्म जो बताया था साक्षात मोक्ष तो नहीं है कर्म किया मोक्ष होगा ऐसा नहीं परंपरा से ये कहना है यही ब्राह्मणादि नाम बरलानों जो ब्राह्मणादि चार बड़ों की चर्चा हुई है उनके यथोक्त कर्म केवल अपने अपने कर्म में निष्ठा रखने मात्र से हाँ। चार जातियों को जो कर्म बताया है उसने मात्र से साक्षात् न लते पूर्व मोक्ष नहीं मिलता साक्षात् नहीं है त्ञाने के तस्वोक्ष मात्र एक मात्र ज्ञान से मिलता है कौन मोक्ष ज्ञान के बिना नहीं वहाँ ऋतय ज्ञान और न मुक्ति है ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है तस् मन मोक्ष से ज्ञानक लभ्यवाद ज्ञान मत से लाभ है लाभ होता है कर्म से नहीं उपाता किंतु तन निष्ठाराम कर्मनिष्ठाराम तत्त कर्मनिष्ठा जो होंगे शुद्ध बुद्धिमाम अपने अपने कर्मों में निष्ठा बुद्धि रहे होगी उनके अंत कर्म की शुद्ध राम, फलम अपेषाम कर्म में फल दिखता नहीं उनको अब कर्म पे फल नहीं दिखता कर्म फलम अपेषाम कर्म फल नहीं निष्काम आपसे कर्म कर रहे हैं ईश्वर के लिए अपर ईश्वर प्रसाद विवेक वैराग्य बताओ जो फल को निचहा करके जो बड़ा आश्रम धर्म का पालन करके बैठे हैं उनको क्या होगा ईश्वर उसे? उसे की प्रसन्नता हो जाती है ईश्वर प्रसन्न होते हैं तो ईश्वर प्रसाद आसाधित तो उनके द्वारा प्राप्त ईश्वर की कृपा से प्रसन्नता से प्राप्त जो होगा विवेक वैराग्य बताओ कहा अपने वर्णाश्रम धर्म ईश्वर के लिए जो करते हैं इस ईश्वर प्रसन्न होते हैं उसके द्वारा प्राप्त, प्राप्त होता है विवेक और वैराग्य प्राप्त होता है विवेक वैराग्य बताओ कहा मान आत्मा अनात्मा विवेक पृथक और मान अनात्मा से वैराग्य इन लोगों का सन्यासी नाम जो है, कर्म त्यागी सन्यासी हो माना कर्म फल का त्याग करे अच्छा सन्यासी नाम ज्ञान इच्छा जो ज्ञान सा योग्यता वाले हैं लोग और ज्ञान में मंगज रहे ज्ञान प्राप्त मुक्ति ज्ञान की प्राप्ति से मुक्ति हो जाती है अंधकार शुद्ध दो विवेक बैराग्य हो ईश्वर की कृपा से विवेक बैराग्य प्राप्त हो गया तो ज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्त हो जाती है प्राप्ति से मुक्ति हो जाती है इति यदि अभिप्रत्य मानकर का केवलम शब्द है केवलम ज्ञान निष्ठा योग्यता लक्ष्मण सेम कहा ज्ञान निष्ठा की योग्यता रूपी सिद्धि प्राप्त करता है किसको अपने कर्म के द्वारा और ज्ञान निष्ठा हो जाने पर योग्यता आने पर मुक्ति ज्ञान ज्ञान से मुक्ति यही कहा हुआ है आगे ठीक है वो देखते हैं स्वधर्म अनुष्ठान से बुद्धि सिद्धि द्वारा शुद्धि आदि द्वारा मोक्षावसायित्वार्वार तद अनुष्ठान अपना धर्म का जो अनुष्ठान है चार वर्गों का जो चार धर्म अपना कर्म को धर्म कहा अपना अपना धर्म का जो अनुष्ठान होगा बुद्धि सुद्धि द्वारा बुद्धि आदि द्वारा बुद्धि बुद्धि बुद्धिशुद्धि आदि के द्वारा विवेक बैराग्य आदि साधन होते होते जाते हैं बुद्धि बुद्धिशुद्धि आदि द्वारा मोक्षावसाय तो मोक्ष में पहुंचाने वाले होता कौन? ये स्वधर्म का अनुष्ठान जो होगा मोक्ष में पहुंचाने वाला होता है परंपरा से कल अनुष्ठान आवश्यक इसलिए मोक्ष में परिवर्सान हो जाता है इसलिए उसका अनुष्ठान आवश्यक है स्वधर्म का अनुष्ठान स्वकर्म अपना कर्म का अनुष्ठान आवश्यक है यत एवं अतः स्वधर्म का अनुष्ठान आवश्यक हो क्यों परंपरा से मुक्ति देने वाले होते हैं यदि निष्काम बाप से किया हो ईश्वर्द प्रणति से स्वधर्म का पालन किया अपनेश्रम धर्म का पालन किया हो धर्म का तो, तो मुक्ति देने वाला है, है। वो इसलिए यत ऐसा है इसलिए एवं अतः इसलिए कहते हैं श्रेयान स्वधर्मो विगुणा परधर्मात्ष्ठिता स्वभावियम कर्म कुरे स्वधर्व विगुण परधर्मात्नुष्ठि स्वभावना किल्पी विगुणोपिशन यदि अपने दृष्टि में परधर्म अच्छा लगता हो और स्वधर्म अपना धर्म गुण रहित लगता हो इसमें कोई दिखता नहीं ऐसा दास्ता हो किसी को तब भी श्रेय वही अपना धर्म श्रेय है कल्याण करने वाला वही होता है श्रेयान मान पर धर्म के अपेक्ष श्रेष्ठ है अपना धर्म दोनों ही प्रशस्य है नहीं है किंतु तो? ये अति प्रशंसनीय है अपना कर्म अपना धर्म श्रेयान यह सुन प्रति लगा है विभजन विभजन पदे तरव सुनो प्रसस्त प्रसस्त संत के द्वारा ये सब लगा के बनाया है प्रशंसनीय उससे अधिक प्रसंसनीय होता है अपना धर्म है कहा श्रेयाम स्वधर्म स्वकीय धर्म स्वधर्म अपना धर्म जैसे ब्रह्मचारी का अपना धर्म है सन्यासी का अपना धर्म है गिरस्तों का अपना धर्म है बालप्रस्तों का अपना धर्म है तो अपना अपना धर्म ब्रह्मचारी सन्यासी अच्छा लगे तो संन्यास का धर्म पालन नहीं कर चलता तब तक ब्रह्मचारी अवस्था में वो धर्म है और सन्यासी होकर ब्रह्मचारी का धर्म पालन कर वो भी अधर्म उसके लिए श्रेय और स्वधर्व जिस आश्रम में बैठा होगा जिस वर्ण में होगा उसके लिए अपना धर्म यही है श्रेय श्रेष्ठ होता है आ, अन्य, अन्य धर्म परधर्म की अपेक्षाएं कहा श्रेय और स्वधर्व बिगुणो भी समझे लगाना गुण रही तो, अपने दृष्टि में ऐसा हो कि हमारे में कोई गुण नहीं है दूसरे के धर्म को गुण ज्यादा है ऐसा लगता हो एक ब्रह्मचारी सोचता हो गृहस्थ आश्रम के धर्म अति अच्छा है हमारी अपेक्षा नहीं उसके अपेक्षा उसके लिए अपने धर्म श्रेष्ठ है गृहस्थ सोचता हो ब्रह्मचर्य क्या ब्रह्मचर्य आश्रम अच्छा है उसके लिए ठीक नहीं है उसके लिए वो गृहस्थ आश्रम भी थी ठीक है स्नेशोदर हो अप्रम ब्रह्माश्रम में रहते हुए ईश्वरार बुद्धि से कर्म करना बात इतनी है जिस वर्ण के लिए जिस आश्रम के लिए जो कर्म बताया वो कर्म श्रेष्ठ होता है श्रेयांशो धर्मो विगुणों विगुणों अपनी दृष्टि से गुण रहित होता हुआ भी कौन अपना धर्म पर धर्मात् अनुष्ठितात् दूसरे का धर्म देख रहा है सम्यक प्रकार से अनुष्ठान युक्ता है वो धर्म वो अच्छा है ऐसे मानता हो मान्यता ऐसे देता हो फिर भी अपना धर्म श्रेष्ठ है जिस आश्रम में बैठा है जिस वर्ण में है उसके आधार पर अपना धर्म श्रेष्ठ होता है स्वभाव नियतम कर्म स्वभावजनितम यह स्वभावजन कहा था पहले अब स्वभाव नियतम का अर्थ भैया अपने अपने प्रकृति के आधार पर पाया हुआ धर्म गुणों के आधार पर पाया हुआ धर्म है ठीक है अथवा संस्कार क्या रहा आधार कृत कर्म के संस्कार पर आया हुआ जो प्राप्त धर्म है जिस आश्रम में पहुंचाए जिस स्थान में वह प्राप्त धर्म है यह स्वभावनियत स्वभावजन ऐसा करता है स्वभावजन्य माने प्रकृति अथवा गुण अथवा संस्कार है। जो कर्म है न्यूनतम कर्म ऐसा जो कर्म होगा तत्त पर्वों के लिए तत्त कर्म ब्रह्मचर्य आदि के लिए तत्व कर्म है और सन्यास शब्द से क्या होगा माने विद्वत सन्यास की चर्चा नहीं है विविध सन्यास के कर्म होते हैं अपने संन्यासम आश्रम, विविध आश्रम के लिए कहा है सन्यास उसके लिए कर्म होते हैं विद्वत संन्यास के लिए तो कर्म नहीं है यार तस् कार्य में विद्युत बोल के आए यहां तस्वान आत्मनिर्भर संतुष्ट तस्कार न बीते दूसरे तो कुछ भी नहीं है तो एक ज्ञान आचार में पहुंच चुका है क्योंकि ज्ञान के लिए जो है निराश है उसके लिए कर्म होता कर्म होते हैं तो एक कहा श्रेयां स्वर्व बिगुड़ा परधर्बार स्वनिष्ठात पर धर्मात स्वनिष्ठता दूसरे का धर्म सु अनुष्ठित अत्यंत सुंदर धर्म से युक्त हो ऐसा दिखता हो फिर भी विगुणों की स्वधर्म श्रेय यावन कहा गुण रहित होने पर भी अपने कर्म धर्म में गुण नहीं दिखता हो फिर भी वो श्रेष्ठ होता है अपने लिए कोई श्रेष्ठ है स्वभाव कर्मा कर्म जो जन्य कर्म है प्रकृति जन्य अथवा गुण जन्य अथवा संस्कार जन्य कर्म है पूर्वन ना आपल्ति के ऐसा कर्म करता हुआ फिल विषम न आपलूर्ति का पाप नहीं प्राप्त करता पाप के भागीदार नहीं होता अपने कर्म और दूसरे का कर्म करेगा तो पाप में भागीदार हो जाएगा स्वधर्म का परित्याग परधर्म का ग्रहण ये पाप है स्वधर्म का परित्याग परधर्म का ग्रहण पाप पाप ही बनेगा इसलिए अपने धर्म से मान करके करेगा यही है स्वभाव न्यूतम कर्म पूर्वन अपने स्वभाव का अर्थ पहले किया हुआ है प्रकृति ईश्वर की जो माया प्रकृति अविद्या अथवा तिगुण अथवा संस्कार कृत कर्म का कर संस्कार से आया हुआ जो है जमजात धर्म है कर्म है गुरबा ऐसा करता हुआ किलि विषम ना आपने किलिशम पाप होता है पाप के भागीदार नहीं होता पाप है। और दूसरे धर्म तर्फ चला जाएगा पाप के भागीदार बन क्यों स्वधर्म को त्यागना परधर्म ग्रहण करना त्याग दो दोष आ रहा होती ऐसी पांच में कहता श्रेय का होता है है माना परधर्म भी अच्छा है किंतु उससे अच्छा हमारा धर्म सो का धर्म है जहां पर बैठा है ब्रह्मचर्या जी आश्रम जहां बैठा है दूसरे धर्मों के अपेक्षा अपना धर्म अच्छा है स्वधर्म हमारे स्वकीय धर्म को स्वधर्म बोलते हैं अपना धर्म स्वधर्म स्व धर्म स्वधर्म हमारे ऐसी स्थिति है स्वकीय धर्म विगुणोपी इति अपिशब्दों द्रष्ट पे वहां विगुणोपी में अपिशब्द लगा विगुणा ऐसा है पाठ किंतु अपी लगाना गुण रहित देखने पर भी होने पर भी हमारे यद्यपि गुण रहित तो होता ही नहीं अपना धर्म गुण सहित तो होता है किंतु ऐसा भाषे हमारे में कोई गुण नहीं है दूसरे के धर्म में गुण है ऐसा मन में आ जाए फिर भी अपने धर्म अच्छा होगा ये कहा हुआ है विगुणोपी यदि अपी शब्दों तरह विगुड़ोपी अपी जोड़ना चाहिए वहां विगुण शब्द में ये कहा परधर्मा दूसरे के धर्म के अपने धर्म श्रेष्ठ ये तो कहना है ना पर धर्मा दूसरे के धर्म से तो है स्वनिष्ठता स्वभाव नियतम कहा मैंने स्वभा ना अनुष्ठित ही है सुष्ठु अनुष्ठितात् दूसरे के धर्म माने अच्छी तरह से सेवन किया हुआ अनुष्ठान है अपना धर्म वो नहीं है ऐसा उन अपने धर्म श्रेष्ठ होगा क्यों स्वभाव नियतम कर्म कुर जो कहा है स्वभाव नियतम का अर्थ है स्वभावे नियतम स्वभावत प्राप्तम अपना कर्म है अपने संस्कार के बल पर आया हुआ कर्म है पूर्वकृत कर्म के आधार पर संस्कार सर्व संस्कार के बाद कर्म आया हुआ है सहज कर्म है नियतम स्वभाव नियतम ये करवा ऐसा अच्छा होता है अपने धर्म श्रेष्ठ होता है कहा यदि उत्तम स्वभावजम पहले जो स्वभावजम शब्द आया था ब्रह्म कर्म स्वभाव जब छात्र कर्म स्वभाव जब कर्म स्वभाव इत्यादि स्वभाव जब शब्द आया वो स्वभाव का अर्थ है नियतम कहते है स्वभाव जब या नियत बोला हुआ है वो स्वभाव अपने स्वभाव जन्म संस्कार आदि जन जो कर्म है यही अर्थ है नियतम मानी यद उत्तम स्वभावजमति तदेव उत्तम स्वभाव नियतम इति पहले कहा था स्वभावजम शब्द से कहा हुआ था पूर्व पूर्व के श्लोक में उसी को यहां स्वभाव नियतम करके बोल हैं शब्द आया और ज शब्द आया था इतना अंतर है एक ही बात है कहा यदुक्तम स्वभावजमी जो स्वभावजम कहा हुआ था पूर्व में अरे वो उत्तम वही आ कहा स्वभावनीयतम स्वभावनीत शब्द के बारे में उसी में कहा हुआ है ऐसे कर्म को नैत्याग नहीं कहा देखो अपना धर्म अपने लिए श्रेष्ठ होता है जैसे दूसरे का धर्म अपनावते तो मारक बन जाएगा अपराधर्म मारक नहीं होता दृष्टान देते हैं यथा विषय आदर्श कृष्ण विष में पैदा हुआ जो कीड़ा होगा जहर में पैदा हुआ कीड़ा होगा क्रि विषम दोष न दोष वो जहर उसके लिए पर दोष करने वाला नहीं होता उसके प्राण त्याग कराने वाला नहीं होता कौन वो जहर और दूसरे पिएगा जहर मर जाएगा उसको न मरता क्यों वहीं से पैदा हुआ ठीक इस प्रकार हम जिस धर्म को लेकर आए हैं उसी में हमारे लिए इच्छा होगा यह दृष्टांत है अन्य के लिए नहीं हमें उसी में रहने में निर्दोष हो निर्दोष हो जाएंगे हम दूसरे करेंगे दोष हो जाएंगे हमारे जाएंगे पाप के भागीदार बनेंगे ये कहना है यथा विश्व जात से विश्व के द्वारा पैदा हुआ होगा जहर में पैदा हुआ, हुआ जो कीड़ा होगा ऐसे जो कृपया वाले कीड़ा है विषम न दोषगर में उसके लिए जहर दोष नहीं होता मारक नहीं बनता तथा तो ठीक है स्वभावनीतम तो जो संस्कार विशिष्ट होकर के आया हुआ अपना कर्म है स्वभावनीतम तो कर्म कर्वन ना आपने किल सम पापों ने कहा इसलिए पाप को भागीदार नहीं बनता पाप के भागीदार नहीं होता अपने कर्म का आचरण दूसरे के कर्म करें पाप का भागीदार जैसे जहर में पैदा हुआ जो कीड़ा होगा उसके लिए जहर मारक नहीं होता किंतु तो दूसरे व्यक्ति के लिए जहर मारक हो जाता है ठीक इस प्रकार दूसरे के ने सेवन किया उसको इसी प्रकार अपने संस्कार से प्राप्त जो कर्म है पूर्वकृत कर्म के आधार पर आया वो तो संस्कार जन्य कर्म है स्वभाव कर्म है स्वभाव जो कर्म है उसको त्यागना दोष होता है न त्यागना गुण है जैसा भी हो उसको त्यागना नहीं चाहिए कहना है ठीक है कहते हैं नु युद्धादिलक्षण स्वधर्म कुरन्न अभी हिंसाधीन पापम प्राप्त तत्कम स्वधर्म श्रेयान तत्र कहते महाराज युद्धादि स्वरूप जो कर्म है ना स्वधर्व क्षेत्रियों के लिए युद्ध करना स्वधर्म माना गया है होने पर भी युद्धादि लक्षण स्वधर्म जो युद्धादि स्वरूप जो स्वधर्म है क्षेत्रियों के लिए स्वधर्व माना हुआ है कुरान भी कर, युद्धादि करता हुआ है यद्य भी क्षेत्रियों के लिए स्वधर्म है ऐसा करता हुआ भी हिंसा अधिना हिंसा किया है दूसरों को मारा है तो क्या होगा पापों प्राप्त थी पाप लगेगा उसको पाप की भागीदार बनेगा यद्य स्वधर्म है फिर पाप होगा तद कथम स्वधर्म श्रेय जी फिर अपने धर्म श्रेष्ठ कैसे बोल दिया आपने प्रश्न कैसे बोला आपने धर्म को किसान का था स्वभाव अनियतम कर्म कुर आपने तो उत्तर दिया है स्वभाव जो प्राप्त जो कर्म है क्षेत्रियों के युद्ध कर्म स्वभाव प्राप्त है संस्कार से प्राप्त है उसको करता हुआ पाप विभाग नहीं होता ये आया सुखी हम वर्णाश्रमम निमित्त कृत अपने वर्णाश्रम को निमित्त करके जो कर्म करना है किस वर्ण के लिए किस आश्रम के लिए कौन सा कर्म विधान है उस कर्म को करता हुआ जिस वर्ण के लिए जिस आश्रम के लिए जिससे कर्म का विधान होगा उस कर्म को करता हुआ यही अर्थ है सुखी यम अपना वर्णाश्रमम जिस वर्ण का होगा जिस आश्रम का होगा वो व्यक्ति उसके लिए जो कर्म का विधान हुआ होगा शास्त्र में निमित्त कृत्य वर्णाश्रम को निमित्त करके अपना जो कर्म होगा विहितम विधान किया हुआ वर्णाश्रम को विधान किया हुआ कर्म है शास्त्रों में विहितम शास्त्र ने विहितम स्वभावजम उसी को स्वभावजम कहा हुआ है अदस्तात अधस्तात्तम पूर्व में कहा गया स्वभावज शब्द से कहा हुआ था यह इत्ताम इत्ताम कहा यदुक्तम इत्यादि यदुक्तम स्वभावजम पहले जो अधस्तात्मा पहले कहा हुआ है स्वभावजम शब्दों द्वारा ब्रह्मकर्म स्वभावजम छात्र कर्म स्वभावजम इत्यादि कहा हुआ है उसी को यहां कहा हुआ है स्वभावनीयतम शब्द के द्वारा किसको स्वभावनीयतम शब्द के द्वारा उसी को कर्म कर्मा विग्रहात्मकम कर्म कुरशाली कर्म दिखता है मारक कर्म होता है ऐसा होने पर भी विहितम कर्म कुरित कर्म शास्त्र के द्वारा जिस वर्ण के लिए जिस आश्रम के लिए जो कर्म का विधान है वो करता हुआ पापम ना अपनोती पाप को इसमें दृष्टान्त यह दृष्टान्त यथा कृमय जिस प्रकार विश्व जाते से क्रीम बीस में पैदा हुआ जो कीड़ा होगा उसको वो बीस जहर नहीं बनता अन्य के लिए जहर बनेगा मारक बनेगा ठीक है इस प्रकार अपने संस्कारयुक्त आया हुआ जो कर्म है जन्मजात कर्म है पूर्वजन के कर्मों के आधार पर आया हुआ शरीर है वो शरीर का जो संस्कार के माध्यम से आया कर्म है वो करता हुआ पाप विदार नहीं और अन्य करेगा पाप भी भागीदार बन जाएगा वो कर्म स्थिति है जैसे कीड़े में जहर में पैदा हुआ कीड़ा के लिए जहर मारक नहीं होता अन्यों के लिए मारक होता है ठीक इस प्रकार अपने वर्ण अपने आश्रम को त्याग करके अन्य वर्ण अन्य आश्रम के कर्म करने लग जाए पाप के भागीदार होगा ये कहा इतम कर्म दोष दोष वो कर्तव्य जो शास्त्र के द्वारा तो विहित कर्म जिस वर्ण के लिए जिस आश्रम के लिए जो कर्म का विधान है किया है शास्त्र ने दोष वाला होता हुआ यदि दोष दिखता हो कर्म में ये करना नहीं चाहिए होता हो फिर भी जिस वर्ण के लिए जिस शास्त्र के लिए शास्त्र के द्वारा विधान हो मनवाना ढंग से तो ऐसा नहीं शास्त्र के द्वारा विहित हो दोष वाला यदि हो तब भी कर्तव्य करना चाहिए उसको ये कहना है प्रकारांतर असंभव अन्य प्रकार है ही नहीं वो अपने धर्म छोड़कर अन्य प्रकार अपना नहीं सकता दूसरे के कर्म कर नहीं सकता यदि दोष युक्त भी हो अपना जो कर्म होगा वही उसके लिए श्रेष्ठ कर्तव्य है जो प्रकार अंतर असंभव अन्य प्रकार हो नहीं सकता दूसरे के कर्म कर नहीं सकता भी कोई भी कर कोई भी आश्रम में अपने पर हिस्से का करना पड़ेगा यदि उक्ता अनुवाद पूर्वक पूर्व में कहा हुआ अनुवाद पूर्वक कथन ही कहते आगे के सुलभ कथन करते कहना चाहते हैं स्वभाव नियतम कर्म कुरान विश्वजात से विक्रमें किल विषम नाप निक पूर्व में ही जैसे स्वभाव नियतम स्वभाव है कर्म है अपने संस्कार जनि जो कर्म है विश्व जाति से कभी जैसे में पैदा हुआ कीड़ा हो रहा ना किसम ना अपने जाहर को खाता हुआ पाप को भागीदार नहीं होता वो कीड़ा पाप के भागीदार नहीं बनता ठीक इस प्रकार ये भी जैसे कीड़े के समान वैसे अपने कर्म करता हुआ पाप के भागीदार जो मनुष्य नहीं होता ये कहा था पूर्वक ने और पर दूसरे का धर्म जो होगा भयावह कहा था सुधर्म श्री है पर धर्म भयावह तृतीय अध्याय आया था ये। श्रेयाम स्वधर्व बिगुड़ो पर सुनिष्टता स्वधर्व निधर्म श्रेया पर धर्मो भयाव तृतीय अध्याय की बात है और यहां कहा श्रेयाम स्वधर्भ बिगुड़ो पर सुनिष्टिता स्वभावित उत्तरार्थ में फर्क है पूर्व भावी किंतु तो पूर्वार्थ समान है तृतीय अध्याय का अष्टादश अध्याय का दोनों में स्वधर्व निधर्म श्रेय परधर्मो भयावह उत्तरार्थ में ऐसा है तृतीय अध्याय में ये कहना है यही भाषण वगैरह परधर्मश्चर जो परधर्म होगा भयावह यथि उत्तम होगा यदि उत्तम यही है तृतीय अध्यादय आ है तीसरे के पैंतीस उस लोग भय परधर्म भयावह तो भय देने वाला होता है क्यों स्वधर्मा को परित्याग दूसरे के धर्म का पालन करना भय देता है अनात्मज्ञ जो अनात्मज्ञा होगा आत्मज्ञा नहीं है जो व्यक्ति वो कर्म किए बिना रह नहीं सकता आत्मज्ञ तो उसके बाद कर्म नहीं, नहीं करेगा आत्मविद्ता किन्तु अनात्मज्ञ जो होगा जब तक आत्मव्य नहीं होता तब तक कर्म किए बिना नहीं रह सकते भी तृतीय अध्याप कहा था नहीं कश्चित क्षण कर्म सर्व प्रकृति ऐसे तृतीय अध्याप कहा था कोई भी व्यक्ति जो अनात्मज्ञ व्यक्ति होगा ये क्षण भी कुछ किए बिना नहीं रह सकता कुछ न कुछ करेगा जो अनात्मज्ञ होगा नहीं कश्चित क्षण जात कर्म कभी एक क्षण भी कर्म न किए एक क्षण भी रह नहीं सकता कुछ ना कुछ करेगा चाहे शारीरिक कर्म हो चाहे वाचिक हो चाहे मानसिक हो कोई न कोई कर्म चलता रहेगा उसका कार्य थे कराया जाता है उसको कर्म अज्ञानी को कर्म कराया जाए प्रकृति प्रकृति के द्वारा कराया जाता है प्रकृति एक कहा थे हमेशा कर्म इत्यादि अवश्य होकर के परवश होकर के कर्म करेगा प्रकृति यानी गुणों के कार्य कहा कर्म सर्वम प्रकृति ही गुण प्रकृति यानी जो गुण है उसके द्वारा अवश्य करेगा कर्म के बिना रह नहीं सकता तो कर्म करना ही है तो कौन सा कर्म करे अपना कर्म करे यही कहना है जब तक अज्ञान अवस्था में है कर्म के बिना रह नहीं सकता तो कर्म करना है तो कौन सा कर्म करना तो स्वभाव अपने कर्म करे दूसरे के कर्म न करे चार बने चार आश्रम में कोई बता रहे हैं उपदेश दे रहे हैं में कक्ष अकर्म की स्थिति इति ऐसा कहा तृतीय अध्याय में कहा है ये। दोनों टिप्पणी में है ना ये उत्तम ये कहा हुआ है तृतीय अध्याय में अतः इसलिए अब क्या मानना है के जो होगा कर्म के बिना रह सकता ये तृतीय अध्याय बता के आ गए तो कर्म करना ही है तो कौन सा कर्म करे अपना कर्म करे दूसरे का कर्म न करके क्रियाण सद्र गुणा परकर्मा सुनिता स्वभावनीयतम कर्म गुरु यदि गुण रहित भी दोष भी हो, हो अपना कर्म दोष दुष्ट भी हो तब भी वहां दोष नहीं पाया जाता जैसे जहर दोष होता है मारक होता है तो, तो उसी में पैदा हुआ जो कीड़ा होगा उसके लिए जहर नहीं होता उसके लिए पोषक होता है ठीक है इस प्रकार अपने संस्कार के अधीन जो कर्म आया है जन्मजात है वो करने से उसको पाप नहीं लगता सही है कहा हुआ है अतः कहा सहजं कर्म है इस न है सहज कर्म कौंतेय सदोष त्यजे सर्वरंभायी दोषेण धूमेनावृत सहज कर्म कौंतेय सदोष त्यजे सर्वारंभाई दोषेणा धुमेनार्वा पिता हे कौते हे कु पुत्र अर्जुन सहजम कर्म सदोषों के बिना तेजत कर रहे हैं सहजम में जो कर्म है सहज पैदा हुआ है अपने होता है जब शरीर पैदा हुआ उसी साथ साथ कर्म साथ में है पूर्वकृत कर्म के आधार पर है वह जैसे पूर्व कर्म के आधार पर शरीर हुआ है उस प्रकार कर्म भी है शरीर के विभक्त कर्म है तो सहज मा साथ साथ पैदा होने को सहज बोलते हैं साथ साथ है जैसा शरीर वैसे कर्म शुरू हुआ है कर्म है कौन तेज वो कर्म सहज कर्म अपने साथ पैदा हुआ जो कर्म है सदोस में दोषयुक्त होने पर भी यदि भी दोष युक्त नहीं होता हो आपके दृष्टि में अगर दोष युक्त दिखता हो खराब है कर्म लगता हो तभी न तेजेत नहीं त्यागना चाहिए सहज कर्म को तो तेजेत त्यागना नहीं चाहिए कहा सर्वा ही मान स्मार्थ करना सर्वारंभ आरम्भ धन देते दे आरंभा सभी कार्य जितने भी कार्य होते हैं कार्य मात्र का आरंभ करा दोषेरा आवृता दोष के द्वारा आवृत है दोष है सब में दोष है सब सभी में दोष है तो अपना कर्म क्यों छोड़ेगा धुवेरा तो अग्निभा जैसे अग्नि जलाना हो तो धुआं अवश्य होगा धुआं बिना अग्नि होती नहीं है दोष के बिना कर्म होता ही नहीं कोई भी कर्म करो दोष के बिना नहीं होगा यज्ञ मंडप बनाना है कितने कीड़े पड़ेंगे वहां संविदा जलानी है कितने कीड़े पड़ेंगे वहां आहुति डालते है उसमें कितने ऊपर से पतेंगे पतंगे गिरेंगे वहां मरेंगे दोष नहीं है क्या हाँ बहुत सारे जो भी जहां भी देखो दोष है जितने भी आर्म जितने भी कार्य होते हैं दोष से युक्त है आवृत्त है जैसे धूम से अग्नि आवृत्त है अग्नि जलाने पर धूप पह अगली बात भी होती है वो तो पहले निकलेगा आप अच्छा अच्छादित होता है सभी कर्म दोषी ही होते हैं यदि अदात्मज्ञ अवस्था में बैठा है आत्मज्ञान नहीं है देहाभिमान से युक्त है उस स्थिति में सहज कर्म को न दिया गया यही कहना है। अपना कर्म करे वो भी दूसरे कर्म में भी दोषयुक्त ही है क्योंकि जितने भी कर्म है आरंभ है सब दोषयुक्त है तो फिर पर धर्म के क्यों आलंबन करना अपने धर्म में रहे ये कहना है ये कहा सहज हम कर्म कौन थे कौन थे सहज कर्म साथ साथ पैदा हुआ जो कर्म है चारों बड़ों के लिए जैसा कर्म बताया हुआ है वह तो हाँ। सदोसम भी यद्यपि दोष नहीं है फिर दोष होने पर भी दोष के सहित होने पर भी न तेज त्यागना नहीं चाहिए सहज कर्म को क्यों सर्वारंभ आरंभ बनते आरभा जो उत्पन्न होने वाले जितने कर्म उत्पन्न होते हैं उसका आरंभ कहा जाता है आरंभ सभी आरम्भ वाले जितने भी कर्म है ही माने इस बात कहा दोषेरा आद्रता करने दोष का द्वारा आच्छादित है धुवे ना अग्नि निवाह जैसे अग्नि धुआं से आच्छादित होती है ठीक इस प्रकार सारे कर्म दोष युक्त है कोई निर्दोष कर्म मिलने वाला नहीं है तो जब सभी सदोष वाले हैं तो अपना कर्म क्यों त्यागे अपना ही कर्म करे यदि अज्ञान अवस्था में तो कर्म के बिना रह नहीं सकता नहीं शिक्षण वो भी जादु तेष्ट ते कर्म, कर्म ऐसा आया हुआ है कार्य अवश्य कर्म सर्गम प्रकृति सारे कर्म कराया जाता है प्रकृतिजन्य गुणों के द्वारा कराया जाता है ऐसा है तो अज्ञान अवस्था में तो बुरा नहीं सकता कर्म करना ही है तो दूसरे का कर्म क्यों करें दूसरे कर्म गुण युक्त है समझे है नहीं दोष युक्त ही सारा कर्म तो मन में लगता हो कि हमारे में मन दोषयुक्त है हमारा कर्म दूसरा गुण युक्त है ऐसा समझे ऐसा है ही नहीं सर्ववार धूमे ना विधवा तो होता सभी आर मान कर्म मात्र कार्य मात्र जितने होते हैं माने दोष से आवृत हैं। जिस प्रकार धूम से अग्नि आवृत्त होती है यही है निर्दोष को मिले हुआ नहीं जब तक की अवस्था में आत्मा आत्मज्ञ नहीं होता तब तक शरीर माने शरीर में आत्मबुद्धि है तो देहाभिमान से युक्त है उस काल में फिर चार वर्णों से धर्म युक्त है वहां वो करके रहना पड़ेगा विमान समाप्त तो हो गया हो तब आपके लिए कोई कर्तव्य है न कर्म है ही नहीं जब न स्वधर्म तब परधर्म अरे जानाकार में रहना है तब तक अपना धर्म करने से परंपरा से मुक्ष का साधन हो जाता है अपना कर्म परधर्म नरक के साधन हो जाएगा स्थिति है ये कहना है भाष्य है आगे सहजम माने सहज जन्म रहा वह उत्पन्न सहजम जन्म के साथ साथ ही उत्पन्न हुआ जो कर्म होगा जैसे शरीर का जन्म साथ साथ उत्पन्न हुआ कर्म वर्ण गति कर्म है और जन्म या, जाति जो मानी जाती है माता पिता के माध्यम से जाति मानी जाती है कर्म आ जाति नहीं यहां तो कर्म के द्वारा जाति नहीं मानी गई है अभी क्या बोल कर्म से जाति माने पर एक ही दिन में चार प्रकार का कर्म का व्यक्ति क्या तो कौन सी जाति माना जाए उसको नहीं माना जा सकता इसलिए जन्मना जाति जन्म से जाति जिस, जिस कोई में पैदा हो गया वही जाति उसकी ऐसी मान्यता है तो सहज मान साथ, साथ आया जो कर्म है यही है सहजम मैंने सह जन्मना जन्म के सहित जो होता उसको, सह जन्म है उसको सहजन्मा बोलते हैं सहजम बोलते हैं सहजम, बोलते है, सहजम, बोलते है, सहजम। सहज जन्मना है उत्पन्न जन्म के साथ साथ ही उत्पन्न हुआ जो कर्म होगा ना उसको सहजम का हुआ है सहज क्या है तो तत्कर्म वो कर्म, कर्म। तत्प्रश्न है वो सहज क्या है वो सहज शब्द कहता सहजम कर्म कौन देखा क्या तो कर्म वो कर्म है कौन दे है कौनते पुत्र अर्जुन सदोषम अपनी होने पर भी अपने दृष्टि में यद्यपि अपना जो कर्म होगा दोषयुक्त नहीं होता यदि दृष्टि बनवी गई वो ये दोषयुक्त है इसमें गुण नहीं है दोष है ऐसा आज भी जाती हो सदी तो त्रिगुणत्व जो भी कर्म होते हैं ती, तीनों त्रिगुण के कार्य है ना क्या है सदगुण रजुगुण तो हम गुण से होने वाला है तो गुण तो दोषयुक्त है ही है तो गुण जो दोषयुक्त उसे होने वाला कर्म दोषयुक्त ही होगा त्रिगुणत्व त्रिगुण होने के कारण दोषयुक्त होने पर भी अपना कर्म न तेजेत फिर भी नहीं त्यागे उसको दोषयुक्त होने की संभावना क्यों तो है क्योंकि त्रिगुण तीन गुण है तीनों गुणों तक कार्य सारे के सारे तो फिर भी न तेजित कहा नहीं त्यागे फिर भी क्यों सर्वरंभा दोष हैं तो मेरा प्रथा उत्तरार्थ वही है उसका सर्वारंभा मानी आरम्भ थे यदि आरंभ जो उत्पन्न करना है ना जिसको उसको आरंभ कहते हैं जिसका आरंभ किया जाता है उसका आरंभ सर्वकर्मा सारे कर्मों के आरंभ शब्द से कहा सर्वरंभाही में आरंभ शब्द किया सारे कर्म जितने भी कर्म होंगे तक तो कहा प्रक प्रकार कर्म का प्रकरण चल रहा है किसका प्रकरण प्रकर। इसलिए वहां पर आरंभ माने कर्म है अन्य नहीं लेना कर। क्यों कर्म के प्रकरण में आरंभ शब्द आया है सर्व सर्वारंभ दो आरंभ शब्द कर्म प्रकरण में क्यों चार वर्णों की चार प्रकार के कर्म की चर्चा चल रही थी उसमें आरंभ शब्द आ गया इसलिए कर्म हमसे करना है किसके प्रकरण प्रमाण तिंद मिम्पण का सहजम कर्म कौन ते यदि कर्म प्रकटा सहजम कर्म कौनती है श्लोक में कर्म के प्रकार में श्लोक आया हुआ है इसलिए यहां आरंभ शब्द करता है कर्म कर्मा कर्म कर्म का एक चित आरंभा स्वधर्मा पर जो भी आरंभ होते हैं चाहे स्वधर्म हो चाहे परधर्म हो जितने भी कर्म होते हैं सब सबका दोष उत्तर है यह तो त्रिणात्मक ना गुणों से गुणों का कार्य है एक जो कोई भी हो आरंभा आरंभ बने कर्म स्वधर्मा परधर्मा से स्वधर्भ हो चाहे परधर्भ हो सबके सब के ते सर्वे ही मने इस्पात त्रिगुणात्मकत्वाद त्रिगुणात्मकत्व कहते हैं ये सबके सब चाहे स्वदर्भ हो चाहे परद सबके सब कैसे ही मने इस्पात का त्रिगुणात्मक त्रिगुणात्मक है कैसे तीनों गुणों के कार्य होते हैं ये त्रिगुणात्मक होने से अत्र हेतु यही हेतु है त्रिगुणात्मकत्व हेतु है यहां क्या है यही हेतु है किसका है कर्म में कर्म यही है त्रिगुणात्मे दोषयुक्त हो सकते हैं स्वयं दोषी है तीनो गुण दोष है दोषयुक्त है तो ये दोषयुक्त होते हैं तो दो है। अत्र हेतु कहा पांच के टिप्पणी है ना चार सुख ते सर्वे ते सर्वे दोषण आगृता सब सब दो है सबके सब कर्म चाहे स्वधर्व हो चाहे परधर्म हो सबके सब दोषे आदृता है कैसे जैसे अग्नि धूप से आवृत है जिस प्रकार अग्नि अग्नि जलाएंगे धूम होगा ही कर्म होगा कर्म करें दोष होगा ही होगा क्योंकि त्रिगुणात्मक है कर्म करने के लिए ज्ञान ज्ञानावस्था में पहुंचना पड़ेगा hmm. तत्पर कर्म नहीं होगा शरीर भाव में जब तक प्रकृति प्रकृति है प्रकृति का कर्म कराएगी वो नई का शिक्षण व भी ये लग जाएगा तो कर्म करना ही है तो सगर्म का कर, पालन करें ये कहना है पांचव का दोषा पर तत्व का अत्र माने यहां क्या दोष के आवृत्ति होने में दोष से आवृत्ति है सारे कर्म परधर्म हो चाहे स्वधर्म हो हेतु त्रिगुणात्मकत्वात् हेतु यही है त्रिगुणात्मक होने के कारण से दोष युक्ता है यही अर्थ है सब के सब कर्म दोषयता है दोषेणा त्रिगुणा दोषेणा आवृता यही अर्थवा दोष के द्वारा आवृता है कहा ढूमेरा साजेरा अवृत आवृता दोष के द्वारा आवृता है कैसे कैसे साहज होता है धूम अग्नि के साथ साथ धूम पैदा होता है अग्नि अलग और धूम अलग नहीं साथ साथ होते हैं दोनों सहज होता हुआ दोनों अग्नि के साथ साथ धूम आए तो सहज धूम के द्वारा अपने साथ पैदा हुआ धूम के द्वारा जैसे अग्नि ढक जाती है तो धूम दोष आए ठीक इस प्रकार है ये भी अपना परमाश्रम धर्म जो है अपना साथ साथ पैदा हुए हैं वो दोषित हैं फिर भी त्यागना नहीं चाहिए क्यों अज्ञान अवस्था में है ज्ञान ज्ञानावस्था में नहीं पहुंचा है तो कुछ न कुछ तो कराए के कराई कराने है तो अपने कर्म करते रहे अब से कम यही है स्वधर्म जय धर्म श्रेय परधर्म भैया वह तृतीय अध्याय बोल के आए थे सहजस् कर्म स्वधर्माख्य यहां सहज कर्म को स्वधर्म कहा है यहां तृतीय अध्याय जो स्वधर्म है श्रेय कहा था न? सहज कर्म को स्वधर्म शब्द कहा है और धर्म शब्द बोला कर्म हो साज कर्म सहजस्य कर्म हो स्वधर्मा कैसे परिताग है ना परित्याग के द्वारा पर धर्म अनुष्ठान है पर अपने कर्मों को धर्म का परित्याग करके पर का अनुष्ठान करने लग जाएगा कोई व्यक्ति फिर भी दोषात्मु थे दोष मुक्त नहीं हो पाएगा क्यों सर्वारम्भाई दोष है ना धोमे नोला हुआ है जितने भी कर्म होते हैं दोष के द्वारा आवृत्य जैसे धूम से अग्नि आग्रह सहज है ठीक इस प्रकार यहां तो दूसरे के धर्म करने पर भी क्या होगा दोष से मुक्ता तो नहीं होना है जब दोष से मुक्त नहीं तो अपने कर्म करे दूसरे का कर क्यों करेगा यही है भयावश से परधर्म देखो अपना धर्म दोष मुक्त तो होने पर भय नहीं होता शास्त्र की जरा विही तबिया है भय नहीं होगा पाप का डर नहीं होगा परधर्म अपनाने से भय होगा एक तो सौधर्मा का परित्याग और दूसरे धर्म का पालन परिका हो भयावह है भय को वाहन करने वाला है पर धर्म भयावह यही है भयावह ने पर धर्म कहा न तो शत्यते अशेषता त्याग तुम अज्ञान हाँ। माने दोष युक्त है तो फिर क्यों करना कर्म प्रश्न होगा किंतु तो अज्ञान अवस्था में जब तक है तब तक त्यागा नहीं जाग सकता कर्म सारे के सारे कर्म यह अज्ञानी के द्वारा त्यागा नहीं जा सकता कुछ ना कुछ करता रहेगा कृत्याय के स्वरूप आयात करना चाहिए नई क्षण जाति तिष्ठ कर्म कृत कार्य थे अवसर कर्म सर्व प्रकृति जन गुण प्रकृति जैन गुण के द्वारा कार्य कर्म कराता ही रहेंगे इसलिए कम से कम अपना कर्म करके समय यापन करो यही कहना है न तो शक्य संभव नहीं है अशेषतः त्यक तुम कहा अज्ञान अशेषतः त्यक न सक्यते अज्ञानी के द्वारा सारा कर्म त्याग संभव नहीं है पर परधर्म स्वधर्म सारग सके ऐसा संभव नहीं है इसी तो ये तस्त कार न तेरी इसी कारण से स्वधर्म के त्याग न करेंहज तेज सदोषमें न त्यजत कि अशेषता त्यक्त अशक्यं कर्म है न त्यजे कि सहज से कर्म त्याग दोषो होती अब श पूर्वाधि शंका करेगा कि अशेषता त्यागत असक्षम करवा संपूर्ण कर्म त्यागना संभव नहीं है इसलिए नतेज़ इसलिए त्यागना नहीं कहा यहां। यही नतेज़ अर्थ यही होगा सहजम कर्म कौन तेज सदोषा तेज क्या संपूर्ण कर्म त्यागना संभव नहीं इसलिए नई त्याग कहा अथवा सहज से कर्म त्यागे दोषो होती अथवा जो सहज कर्म है अपने जन्म के साथ साथ आया हुआ कर्म है उसको त्यागने में दोष होता है इसलिए त्यागना नहीं चाहिए कहा क्या दो में से क्या है सदोषम न तेजेद का था क्या है ये पूर्ववाद प्रश्न कर रहा है दो प्रश्न अश्रेष्ठता त्यागतम तो असख्यम कर्म कि नजत ऐसा कहा संपूर्ण कर्म त्यागना संभव नहीं इसलिए नतेजे कहा होगा कहा यहाँ ये अभिप्राय है यहाँ सहजम कर्म कौन थे सदोषों पर न कहा हुआ है तो क्या संपूर्ण त्यागना संभव नहीं है कर्म इसलिए अ तेजत कहा हुआ है अथवा सहज से अथらい, कर्म त्याग दोष होता है अथवा सहजन्मा जो कर्म है साथ साथ जो कर्म है जन्म के साथ आया हुआ कर्म का त्याग्र पर दोष होता है इसे न का क्या कहा या दो बातें हैं संपूर्ण कर्म का त्यागना असंभव होने से नजत कहा हुआ है अथवा सहज कर्म जो सहजन्मा है अपने हिस्से में आया हुआ कर्म है वो त्यागने से दोष होता है इसलिए नतेजित कहा क्या कहना चाहते हैं पूर्वादि की संख्या है आगे अब शंका उत्तर चलता रहेगा ठीक है नई कृवीर विषजोत्त विष निमित्तम मरम प्रबद्धते जो, निवित, जो बीष में पैदा हुआ जो कीड़ा होगा वो बीष खा करके मरता नहीं है उल्टे शरीर की पुष्टि होती है उसकी ठीक कहते इसी प्रकार सहजर्मा जो कर्म होगा उसको करने से पाप नहीं लगता और दूसरा करेगा तो कैसे वो कीड़ा मर जाएगा दूसरे व्यक्ति खाएगा तो मरेगा जहर पीने से स्थिति ऐसी हो जाएगी जहर हो जाएगा दूसरा कर दूसरे के लिए एक जहर और कीड़े के दृष्टांत दिया नहीं क्रिमेर जो कीड़ा है विश्व जवाब विश्व में पैदा हुआ कीड़ा है जहर में पैदा हुआ कीड़ा है वहां विश्व निमित्त मरण प्रबंध बीस लेकर बीस निमित्तम मरण को प्राप्त नहीं होता वो क्यों विश्व पैदा हुआ है ना वो इसलिए सहज कामों को करने में दोष नहीं लगता ये कहना तथा अयम अधिकृता जो अधिकारी है अधिकारी कर्म में अधिकारी को अज्ञानी अज्ञानी है अधिकृता कर्म में अधिकारी पुरुष अधिकारी पुरुष मनुष्य जो होगा दोषवधि विधतम करो यदि दोष उक्त भी हो अपने लिए जो विहित कर्म है शास्त्र के द्वारा विहित कर्म है वह कर्म कुर कर्म करता हुआ पापम न अपन होती तो पाप को प्राप्त नहीं होगा अगर हुआ तो अपने कर्म करें से पाप नहीं होगा दूसरे का कर्म करेंगे तो पाप का कोई विसर्जक कीड़े के पर वो दृष्टांत है जैसे जहर में पैदा हुआ कीड़े को जहर खाने से वो नहीं मरता नहीं है दूसरे दूसरा खाएगा वो जहर को मरेगा या भी ऐसे ही है तभी दोष रहित दीक्षात दो मादी सर्वे रक्षा न प्राप्त पाप प्राप्ति इति यहां कहते हैं पूर्वाजिम तब तो महाराज दोष रहित ऐसा कर्म हो माना कोई वर्णाश्रम धर्म न करे कर्म न करे दोष रही था मैं भिक्षाटन आदि भिक्षाटन आदि के द्वारा दीर्व निर्वाह करे वहां दोष चाहिए नहीं कोई ऐसा करो सर्वे नवशन सभी वर्णों के द्वारा सभी आश्रमों के द्वारा वही अनुसार करने भिक्षाटन आदि अतः इसलिए न पाप प्राप्ति आशंका फिर पाप प्राप्ति की नहीं होगी भिक्षाटन आदि के द्वारा जीवन यापन कर रहा है पाप होने की संभावना ही नहीं वहां सभी वर्णों के लिए ही होगा सब सन्यासी बन जाए कोई डाटा न रहे सब सन्यासी हो जाए ऐसी शंका कर उत्तर देते हैं ना चाहते हैं ऐसा नहीं होता कहा परधर्म से भयावह भा। दूसरे का धर्म भयावह भा है भाई को बहन करने वाला है भयम बहुत ही भयावह भाई को बहन करने वाला है भय धोने वाला है ऐसा तृतीया अध्याय बोल के आए थे जहां तो नहीं कहा तृत श्रेयान स्वधर्म विगुण परधर्म परधर्मा सुनुष्ठिता स्वधर्मे निधर्म श्रेय परधर्मो भयावह तृतीय अत्याय की बात है उत्तराधि भिन्न है अच्छा भयावह ठीक उक्तमित अनुर्त एक कहा परधर्मो भयावह उक्त कहा तृतीय अत्या कहा तभी पाप प्राप्ति शका परिहत् तुम अकर्म निष्ठत्व में सर्वेषा से तो फिर पाप के प्राप्ति की शंका को लेकर परिहार कर रहा है पाप के प्राप्ति की सदर्भों के परिहार सर्वारंभिक दोष से तो दो बोला हुआ है सारी जगह कर्म दोष से उतता है तो फिर पाप प्राप्ति की जो शंका है उसको परिहार करने के लिए अकर्मनिष्ठत्व में कर्म नहीं करने चाहिए उत्तर होने चाहिए कर्म न करें क्योंकि जितने भी कर्म है दोष उगता है जैसे अग्नि जलती है तो धूम के तो होता है दोष के उतर कर्म होता है तो फिर प्राप्त की जहां पाप की प्राप्ति रहो ऐसा कर्म क्या अकर्म में निष्ठा होनी चाहिए सबकी क्या हुआ अकर्म निष्ठा होने कर्म नहीं करना तो तब तो सारे के सारे कर्म यदि पाप प्राप्ति है तो उस शंका का परिहार के लिए क्या बोला उत्तर के लिए अकर्म में सर्वे शाम शायद फिर अकर्म्ठा ही के हो ये शंका आगे तो कहा ना ज्ञान भावात अरे बाबा भावा, ज्ञान का अभावन से अकर्मनिष्ठता नहीं हो सकती है कर्म करेगा कुछ न कुछ करेगा किए बिना नहीं रहेगा जब आत्मज्ञान होगा तभी कर्म छूटेगा तब तक कर्म छूटने वाला नहीं ज्ञान अभावात दिया क्यों नहीं क्षेत्र क्षण विचार उत्ष्ठ कर्म तो लग जाएगा ज्ञाना भावात नहीं बम अकर्म होना संभव नहीं है अभी क्यों अभी अज्ञान अवस्था में है श्रेष्ठ है उसके लिए इसलिए अनात्मज्ञ कहा अनात्मज्ञ जो होगा ना आत्मज्ञ नहीं है अगर आत्मज्ञान नहीं हुआ जिसको शरीर में आत्मभूति लिए बैठा हुआ है वहां नई कश्चित पे जात तिष्ठत कर्म कार्य तय ऐसा करवा सर्व प्रकृति गुण कहा हुआ है अकर्मकृत न तिष्ठति कहा है नई कस्त क्षण तिष्टकर्मकृत अकर्मकृत न तिष्ठती ऐसा आया बिना कर्म किए रह नहीं सकता तृतीय अध्याय बोल के आई वास्तु अतः इत्यादि से बोलेंगे ठीक है जैसे पहले कहा था उसी प्रकार यहां भी शब्द करना कहा इति उक्तम या उक्तम लगाना यहां भी, लगा भी कहा आकर के नई का शिक्षण अपनी अकर्मकृत पिष्ट थी इधि उत्तम ये लगाना है जैसे पहले वाली पंक्ति में लगाई गई थी उत्तम तृतीय अध्याय कहा पर वो भयावह कहा था इस प्रकार यहां यही लगाना ठीक में कहते हैं आगे प्रकारांतर असंभव कृतम फल दूसरे प्रकार कोई हो नहीं सकता अपने कर्म में रहना है सबको जब तक तो अज्ञान अवस्था में है अनात्मज्ञा है तब तक अपने सहज कर्मों जो जन्म के साथ साथ आए हुआ कर्म है उसी में रहना चाहिए कोई उपाय नहीं है ठीक है अतः का अतः सहजर्म कर्म कौनते हैं सदोषा इत्यादि है, है, है। इसलिए सहजर्मा जो कर्म है साथ साथ पैदा हुआ है जिस समय से भी पैदा उस साथ कर्म पैदा हुआ जाति को लेकर के उस जाति के लिए कर्म वो कर्म त्याग नहीं चाहिए सदोष वन दोष के युक्त होने पर भी दोष युक्त दिखने पर भी त्याग चाहिए इत्यादि कहा ठीक हमें सहज आए थे कि सहज साथ, -साथ पैदा होता है इसलिए सहज का किसको कर्म हो शरीर जैसा पैदा हुआ उसी तरह कर्म उसी साथ पैदा हुआ जाति घटित है जन्म हुआ तो कर्म सहज जाए थे स्वभाव नियतम वही स्वभावनियत बोलो सहज बोलो एक ही बात है नित्यम कर्म जो नित्य कर्म है ना काम्य कर्म नहीं नित्य कर्म नित्यम कर्म तद विही उसको जाति को लेकर विहित है तत्व निर्दोष अभी तत् नित्य कर्म जो है ना विहित्व विहित है नित्य कर्म भीत है भी निर्दोषमी भी। हिंसात्मक या सदोषम इत्यत्र है तुम यद्यपि निर्दोष होता है सहज कर्म फिर भी हिंसात्मक कर्म हिंसात्मक कोई ना कोई नाश होगा ही होगा कुछ भी करो कर्म करो तो कुछ तो हिंसा होगी होगी छोटे मोटे कितने कीड़े आदि मारे क्या क्या होगा हिंसात्मक होता है कर्म हिंसात्मक हिंसात्मकता या सदोषम इत्युआ तो हिंसात्मक होने से दोष युक्त है कर्म क्योंकि कर्म करने पर कोई ना कोई हिंसा होगी होगी इसलिए दोषवाद कहा कर्म को दोषयुक्त कहा हुआ है कहा त्रिगुणात्मक क्योंकि तीनों गुणों का कार्य है त्रिगुणात्मक है कर्म इसलिए तीनों गुण जब दोषयुक्त है तो दोषयुक्त ही है हिंसायुक्त से दोष ने कहा त्रिगुणात्मकत्वाद कहा था पहले सत्वादि गुण तय आर या तीनों गुण से आरंभ होता है कर्म सतगुण रजगुण तमगुण से कर्म आरम्भ होता है गुण से कोई कर्म होगा रजुगुण से कोई किस प्रकार कर्म होगा तमुगुण से किस प्रकार कर्म होगा जो कर्म हिंसादि दोष होता भी हिंसादि दोष से युक्त होने पर भी कर्मस कर्म विहितम अत्याच्यम्यर्थ जो विहित शास्त्र के द्वारा जिस वर्ण के लिए जिस आश्रम के लिए जो कर्म का विधान है उसको ध्यान रहना चाहिए ये है कर्मणाम दोषवत्तम प्रवत कर्म दोषयुक्त ही होता है निर्दोष कर्म कोई होगा ही नहीं है सर्वारंभाई दोषेणाम होता है कई ज्यादा है सर्व इत्यादि दोषवत्तम प्रबंधिक सर्व सर्वारम्भाई दोषण धोमेरा उत्तराद दिया है आरंभ शब्द कर्म पिता स्वपर सर्वकर्मार्थत कर्मा प्रकृतत्व हेतु महागत है आरंभ शब्द है सर्व सर्वारंभाई दोष का कर्म तो बोला ने श्लोक में आरंभ शब्द दिया है तो आरंभ शब्द कर्म विपत्तिया आरभ्यते आरंभ जिसको किया जाता है उसको किसको किया जाता है कर्म को उसी को आरंभ आरभ्यते आरंभ कहा भाई कर्म वित्पत्ति से स्वपर सर्वकर्मार सत्य आरंभ शब्द का स्वकर्म पर कर्म सबके साथ कर्म लिया जाता है कर्मणाम प्रकृतत्व हेतु तो आप कर्म यहाँ प्रकृत है कर्म चार प्रकार के जो है आश्रम कर्म के चर्चा चल रही है यही कहना है। चाहते हैं कर्म में प्रयुक्ता है आरम्भ काम प्रक बोल दिया दो है दोषेण इत्यादि व्याच दोषेण धूमे नारे ब्रता कहा हुआ है सर्वारंभ दो धूमे ना दोषे नृतीयांत दोष के द्वारा युक्त है सारे कर्म जैसे धूम के द्वारा युक्त तो होते बने ठीक इस प्रकार कहा एक चित इत्यादि भाष्य में कहा था एक सब एक चित जो कोई भी कार्य हो हो। कर्म होगा स्वधर्मा परधर्मा से चाहे स्वधर्व हो चाहे परधर्म हो मान परकर्म हो चाहे स्वकर्म जो भी कर्म हो ते सर्वे ही मैंने इसमें सबके सब जितने भी है वह त्रिगुणात्मक त्रिमात्मकत्व त्रिगुणात्मक है सब कर्म अत्र हेतु यही हेतु है यहां द्वारा त्रिगुणात्मक ने यही हेतु है कहा प्रकरण होने से कार्य है कहा ठीक है आगे बोलते हैं ते सर्वे दोषे आवृता है सब ते सर्व कर्म जितने भी ते जितने भी कर्म है सबके सब दोष के द्वारा आवृता है समावना जो भी आरंभ है दोषे सर्व सर्वकर्माण दोषमत्वात् तत् द्वारा परधर्म आतिष्ठमान अपि दैव दोषात्मिकों का संभव ही कहते हैं देखो स्वभाव रियत कर्म है ना अपना कर्म जो सहज कर्म है अपने जन्म जन्म से आए और अधिकार कर्म है उसको दोषमत्वात उत्तर देखा दोष वाला होने से तत्ग द्वारा स्वधर्मक परित्याग के द्वारा परधर्मा परधर्म आतिष्ठमान से परधर्म का अनुष्ठान करने वाला जो व्यक्ति होगा इसका भी न ही दोष आज विमुख सम्भोगी अपने कर्म में दोष देखकर करके दूसरे कर्म में गुण देख के गया हो फिर भी दोष अब मन पृथक नहीं हो सकता हो दोष के द्वारा विमुख नहीं हो सकता कहा मन पृथज्ञ रह पाएगा ये यात्रा है न तो परधर्मों अनुष्ठा तुम शक्यता है दूसरे का धर्म अनुष्ठान कहिया भी नहीं जा सकता पर धर्मों अनुष्ठा तुम न सक्यते भया महत्व तो क्यों नहीं किया जाता दूसरे का धर्म भय देने वाला होता है अरे मैंने अपना धर्म का परित्याग कर दिया दूसरा धर्म अपना लिया भय के कारण होता है नी कर्मो अशेष तो अनुष्ठान में वो अज्ञस्य अशेष कर्म त्याग फिर जब स्वधर्म भी दोष उक्ता है परधर्म भी दोष युक्त है फिर कर्म का अनुष्ठान न करे कोई भी कर्म न करे स्वधर्म पर धर्म सब ये शंकाति हो नब तो जब दोनों दोष के द्वारा युक्त है स्वधर्म परधर्म ऐसी स्थिति में कर्म हो अशेष तो अनुसार में फिर कर्म का संपूर्ण रूप से अनुसार हो अनुसार ही न हो कहते हैं अज्ञा से अशेष कर्म त्याग करेगा ये भी अज्ञानी संपूर्ण कर्म त्याग नहीं सकता कोई कुछ ना कुछ करेगा इसलिए शास्त्र विहित कर्म करे विशेष समय पालन करे यह अतः सहजम कर्म सदस्य यही है इसलिए सहज कर्म होगा सहजम कर्म को दोषयुक्त होने पर भी नहीं आते क्यों संपूर्ण कर्म त्याग बैठ नहीं सकता अपने कर्म को अपने धर्म को छोड़कर करके दूसरे धर्म अपनाता है और भयावह होगा पर धर्म स्वीकार करने से इसलिए क्या करें शास्त्र विहित कर्म करें शास्त्र जिस वर्ण के लिए जिस शास्त्र के लिए जैसे कर्म का विधान किया वो करें कोई गुण ही था। था था। है कहनाती वाक्यथ सहजस् इत्यादि शब्द से कहा सहज से कर्म तरब स्वधर्माख्यर्मे स्वधर्म शब्द से कहा परगपूर्वक परधर्म पर अनुष्ठान भी परधर्म के अनुष्ठान करने पर भी दोषात्व मुच्यते दोष मुक्त नहीं हो पाएगा और भयावह से दोष मुक्त भी न दूसरी बात भयावह से परधर्म भय को बहन करने वाला धारण करने वाला परधर्म इत्यादि कहा कहा था आगे सहजम कर्म सदोषम में न तेज तेत्र विचार में उतारे दिखाते सहज कर्म हो जो अपने हिस्से में आया हो जन्म के साथ साथ प्राप्त कर्म है वो कर्म सदोषम अपनी न तेजते दोषयुक्त होने पर भी नीते आगे जो कहा हुआ है सहजम कर्म कहते हैं सदोषम में तय जहा है तरह विचार विचार आरंभ करते हैं आगे सहज कर्म को त्यागना नहीं चाहिए क्या संपूर्ण कर्म किया नहीं जा सकता इसलिए कर्म को त्यागना नहीं चाहिए कहा हुआ है अथवा सहज कर्म को त्यागने पर दोष होता है इसलिए कर्म को न त्यागी कहा क्या कहना चाहते हैं विचार आरंभ हो गया यार इत्यादि सबसे कहा किम अशेष्ट त्याग तुम असक्षम कर्म संपूर्ण कर्म का त्यागना संभव है नहीं है इसलिए न कहा हुआ है यार सर्वानाई इत्यादि कहा शब्द नजिक कहा हुआ है किम त्याग दोष होती जो सहजर्मा कर्म अपने हिस्से में आए हुए तो कर्म है पर कर्म उसको त्यागने में दोष होता है इसे न तेजित कहा क्या कहा ये विचार आरोपिया नई कस्त आयात क्योंकि नई काषित सर्व कहा हुआ है इसलिए कर्म त्यागना संभव नहीं है इसलिए न कहा अथवा अपने कर्म का त्यागने पर दोष होता है इसलिए कहा क्या कहा एक प्रश्न है दोषो बिहतर दियत, नित्य त्याग प्रत्यवाया दोष क्या आया यार बेहत कर्म जो नित्य कर्म है उसग में प्रत्यय पाप है यही दोष है यहां पाप होने पर भी अपने कर्मचारी यही अर्थ होता है कहा समय हो गया है अब आगे विचार यहां पर काफी विचार है इसमें सांख्यों का कारण प्रकार है और नई आयकों का कहना किस प्रकार है ऐसा ऐसा है विचार करेंगे विचार चलेगा इस वक्त को विचार है खाली नहीं डे फिर ओम पूर्ण श्रम राम ओम श्याम